सारे पग़ पग़ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मनीष सिसोदिया उपस्थित हैं हनुमानगढ़ से आप दैनिक भास्कर में अपनी सेवा देते हैं पत्रकारिता में और यहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उस कॉन्फ्रेंस में आप अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कल से आप इस समागम में अच्छी तरह से आप देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आइए मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम में ओम शांति बहुत बहुत आभार आपका सर जी जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया आशीर्वाद आपका और बाबि बाबा का आशीर्वाद से बहुत अच्छा इस सेमिनार में उपस्थित होने के लिए हम पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं चाहूंगा कि दैनिक भास्कर में आप कब से जुड़े उसके बारे में बताएं मैं वैसे तो 2007 से भास्कर के साथ जुड़ा हुआ हूँ लेकिन सर्कुलेशन और जो इसका विज्ञापन समाचार विज्ञापन के साथ साथ एडिटोरियल का जो विभाग है वो 2019 से देख रहा हूँ इसके अलावा एक खुद के नाम से रजिस्टर्ड समाचार पत्र भी दो से और दो से मैंने रजिस्टर्ड करवा रखा है मनीष संदेश आर एन है जो अच्छा अच्छा जी बहुत बढ़िया जी तो पत्रकारिता में आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं किस तरह से हो रही हैं थोड़ा सा करंट सिनारों के बारे में अवगत कराइए हमें देखो आज का जो मीडिया है वो सशक्तता के साथ साथ अगर किसी भी बात को रखता है तो उसकी सुनवाई जरूर होती है आप अच्छी सोच सकारात्मक सोच के साथ यदि आप किसी मोटो को लेके चलते हैं लक्ष्य को लेके चलते हैं तो निस्संदेह आप उसमें काबिल कामयाब भी होंगे और साथ ही साथ उसका जो मैसेज आएगा वो समाज के लिए एक नई दिशा का कार्य भी करेगा आज का जो मीडिया है वो किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य को संभव करने के लिए हमेशा से ही रहा है और आप भी अपना जो माध्यम है और जो अपनी बात है उसको ठोस ढंग से अगर रखेगा तो बात की जरूर सुनवाई होगी और वो एक क्रांति का भी कार्य करेगी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपने बताया आर मीडिया जो है एक ऐसा सुलभ साधन है लोगों के बीच में और हर आदमी जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है जानता है और उसके ऊपर काम भी करता है तो मैं चाहूंगा कि हाल ही में कुछ समय पहले या अपने जो इवेंट या कुछ ऐसी आ, कुछ प्रोग्राम्स किया हो तो उसके बारे में बताइए आप अभी जो हमारा स्वच्छता अभियान चला मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ पीलीभंगा में वहाँ स्वच्छता को लेकर अपने प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी शुरुआत की इसके अलावा सामाजिक कुरीतियाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती हैं इसका कारण है कि एक तो निरक्षरता पूर्व के जो पहले के लोग थे उनके साक्षर नहीं होने की वजह हो। से जो समाज की कुरीतियां थो उनको मिटाने के लिए अगर एक पत्रकार के रूप में देखें तो वो चाहे तो अपनी कलम से इस क्रांति को लाने में संभव है लेकिन साथ ही साथ जो बीके के बहने हैं वो भी लगातार ऐसे कार्य कर रही हैं जिससे कि समाज में जागृति आ रही है जैसे अपने एक छोटा सा उदाहरण ले, ले लेते हैं कि अभी कुरियों को त्याग करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया एक बी के के पीछे अगर चार आदमी या पाँच आदमी झाड़ू लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनको देखते देखते कस्बे वाले गाँव वाले भी अपने आप उनसे जुड़ते जाते हैं कि जब एक बीके बहन कर सकती हैं तो क्यों हम क्यों नहीं कर सकते और ये क्रांति का रूप लेते जा रही है आज का जो अलग समस्या देख लो आप किसी भी प्रकार का शोषण है उसमें भी लगातार जैसे पत्रकारिता अपना नैतिक दायित्व निभा रही है उसी प्रकार ये अपना प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जगह जगह अपने संस्थान अपनी बहनों के माध्यम से जागृति लाने का कार्य कर रही है जी जी जी मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो है जन जागृति का काम जो है आपके पीली बंगा में ब्रह्म कुमारी से मिलकर आपने किया वो भी बताया और साथ ही साथ निश्चित तौर पे जब हम समूह को लेकर काम करते हैं तो वो कार्य सफल हो ही जाता है क्योंकि समूह में ताकत भी होती है और जन कल्याण के लिए समूह उमड़ पड़ता है तो निश्चित तौर पर जन कल्याण का कार्य हुआ ही है आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद यहाँ का जो ज्ञान है या जो बातें हैं या जो सिखाया जाता है उसके बारे में कुछ आपने सुना है या देखा है तो थोड़ा सा शेयरिंग कीजिए भाई मैं निवेदन करना चाहूँगा मैं चौथी बार यहाँ आया हूँ पिछले चार जो अपने जो सेशन या चार ये कहेंगे चार सत्र में जो यहाँ पहुंचा पहले सत्र में थोड़ा जो संकोच था या जो मेरे मन में भावना थी वो अब ऐसी हो गई है कि ईश्वर से मेरा मुलाप हो गया है कि कभी <laughs> भी ये महसूस नहीं होता कि मैं कोई पराय घर में आया हूँ और मेरे शिव बाबा ने मेरे को बार बार बुलाया और सबसे बड़ी बात जो आई इसमें मेरे सकारात्मकता पॉजिटिविटी का जो मेरे पास ंडार हुआ उसे हर चीज में मुझे सकारात्मकता नजर आती है और कोई भी कार्य करने में मुझे हमेशा सफलता मिलती मिलती है चौथी बार आया हूं और मीडिया के साथ साथ यहाँ के जो लोगों से यहाँ का जो वातावरण है और सबसे बड़ी बात राजयोग मैंने सारे सेशन प्रतिदिन जो सुबह वाला सेशन होता राजयोग का उसमें इतना एम्पोर्मेंट अपने को मिलता है इतनी पावर मिलती है कि देखते ही शरीर में एनर्जी बूस्ट का कार्य करता है वो और वो एनर्जी बूस्ट जब तक अगला सेशन नहीं आ जाता तब तक के लिए एनर्जी हमारे साथ काम करती रहती है ऊर्जा का यहाँ संचार होता है सर यहाँ आने के बाद में चलिए मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया यहाँ आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी जगह इवेंट के लिए आए आपको लगता है अपने परिवार में आ गए हैं और यहाँ आने के बाद जो राज्यों का सेशन अटेंड करते हैं उससे आपको एक नई ऊर्जा संचार होते हुए आपके अंदर फील करते हैं आप ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बात लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति We are.